गीता तत्व चिंतन उनतीसवां प्रवचन स्वधर्म मीमांसा अध्याय दो श्लोक इकतीस हमने एक प्रश्न उठाया था कि अर्थ और काम की इन प्रवृत्तियों को धर्म के नियंत्रण में कैसे लाया जाए और उत्तर में हमने कहा था स्वधर्म पालन के द्वारा स्वधर्म की व्याख्या स्वधर्म शब्द बड़ा अपेक्षिक अपेक्षिक है मेरा धर्म आपका नहीं हो सकता और न आपका मेरा स्वधर्म को गीता में सहज कर्म स्वकर्म स्वभावज कर्म स्वभाव नियत कर्म स्वभाव प्रभाव कर्म आदि कहकर भी पुकारा है तात्पर्य यह है कि व्यक्ति का स्वधर्म उसके स्वभाव उसकी रुचियों से निर्मित होता है जो स्वधर्म का अति स्थूल विभाजन है उसे वर्ण कहकर पुकारा गया है एक ही वर्ण में असंख्य व्यक्ति हो सकते हैं इन सबकी व्यक्तिगत रुचियों में भिन्नता हो सकती है पर उनका लक्ष्य और उस लक्ष्य को पाने की प्रणाली मोटे तौर पर एक हुआ करती है सारा संसार त्रिगुणात्मक है सत्य रज और तम की शक्तियों के विभिन्न मेल से यह निर्मित हुआ है इन तीनों के चार प्रकार के विशेष मेल को वर्ण कहते हैं और इस वर्ण के मूल आधार पर हिंदुओं ने स्वधर्म की रचना की है इस प्रकार हिंदू चार वर्णों को मान्यता देते हैं शास्त्रों ने कहा है ये सदगुण सत्वगुण की प्रधानता से ब्राह्मण रजोगुण जिसमें सत्व तम से अधिक हो की प्रधानता से क्षत्रिय रजोगुण जिसमें सत्व की अपेक्षा तम अधिक हो की प्रधानता से वैश्य तथा तमोगुण की प्रधानता से शूद्र की वर्ण की उत्पत्ति हुई है हम इसे समझने के लिए त्रिगुणों के काल्पनिक विभाजन कर सकते हैं ब्राह्मण वर्ण में सत्वगुण पचास रजोगुण तीस तमोगुण बीस वर्ण में सत्वगुण तीस प्रतिशत रजोगुण 50 प्रतिशत तमोगुण 20 प्रतिशत वर्ण में सत्वगुण बीस प्रतिशत रजोगुण पचास तमो प्रतिशत तमोगुण 30 प्रतिशत शुद्र वर्ण में सत्वगुण बीस प्रतिशत रजोगुण 30 प्रतिशत तमोगुण 50 प्रतिशत प्रत्येक वर्ण अपने विशिष्ट स्वधर्म को जन्म देता है गीता में ही भगवान कहते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शुद्राणाम परम तप कर्मा प्रभक्ता स्वभाव प्रभुर्गुण शमो दमस्तपौच्तिराज मे स्वभावजम् ब्रह्मकर्मस्वभाजं सौर्य तेजोधतिर्दाक्ष युद्धे चापि चाप्य पलायन दानमीश्वर भाव छात्र कर्मस्वभाजं कृषिगोरक्ष वाणिज्यम वैश्यकर्मस्वभाजं परचरत्मक कर्म क्षुद्रशा स्वभाजं परम तप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों के कर्म उनके स्वभावजन्य अर्थात प्रकृति सिद्ध गुणों के अनुसार पृथक पृथक बटे हुए हैं श्रम दम तप पवित्रता शांति सरलता आर्जव ज्ञान अर्थात आध्यात्म ज्ञान विज्ञान यानी विविध ज्ञान और आस्तिक बुद्धि यह सब ब्राह्मण का स्वभावजन्य कर्म है शूरता तेजस्विता धैर्य दक्षता युद्ध से न भागना दान देना और प्रजा पर शासन करना क्षत्रियों का स्वाभाविक कर्म है कृषि गोरक्षा यानी पशुपालन और वाणिज्य अर्थात व्यापार वैश्यों का स्वभावजन्य कर्म है और इसी प्रकार सेवा करना शुद्धों का स्वाभाविक कर्म है उपर्युक्त वर्ण धर्मों को ही मोटे तौर पर स्वधर्म कहा जाता है व्यक्ति जिस वर्ण का होगा उसी वर्ण का धर्म उसके लिए स्वधर्म होगा यह विभाजन व्यक्ति की मानसिकता को देख और यह मानकर किया गया है कि माता पिता के ही संस्कार संतान के भीतर आते हैं यह संसार में देखा गया है कि व्यापारी का पुत्र बहुधा व्यापार के ही संस्कार लेकर आता है बढ़ई या लोहार के बेटे में पिता के संस्कार प्रबल देखे जाते हैं शासक के बेटे में तदनुरूप संस्कारों के अभिव्यक्ति देखी जाती है जो पूजा पाठ और उपासनादि में लगा रहता है उसका पुत्र भी उन्हीं संस्कारों से युक्त देखा जाता है इसका यह तात्पर्य नहीं कि इस नियम से कोई व्यतिक्रम नहीं देखा जाता जैसे प्रत्येक नियम का अपवाद हुआ करता है वैसे ही यहाँ भी अपवाद होते हैं ब्राह्मण वर्ण में उत्पन्न व्यक्ति क्षत्रि या वैश्य वर्ण का काम करता देखा जाता है और उसी प्रकार क्षत्रिय या वैश्य वर्ण में उत्पन्न व्यक्ति ब्राह्मण वर्ण के उपयुक्त कार्यों में लगा दिखाई देता है